मुक्ति और उसके उपाय ब्रह्म में सब और सब में ब्रह्म सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप परमेश्वर सर्वभूतों में वर्तमान है एवं उसी के प्रकांड उधर में अर्थात उसी महानचित गगन में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है असंख्यय जगद भूत पद्म भ्रमरात्मे जगतत्री सरसे नमः नम योगिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण गाधी ने कहा जगत के असंख्य प्राणियों के हृदय पद्म के भ्रमर स्वरूप एवं तीनों जगत रूप पद्मों के लिए सरोवर स्वरूप विष्णु को नमस्कार तत्र ब्रह्मांड लक्षाणी संत संख्यानि भूरिश दृष्टानी फलानी व महावधे योग उत्पत्ति प्रकरण वशिष्ठ ने कहा महान वन में जिस प्रकार असंख्य फल होते हैं उसी प्रकार इस महाचित्त गगन में असंख्य ब्रह्मांड हैं लेकिन वे परस्पर दिखाई नहीं देते हमारे पूर्व पुरुष उस प्राचीन काल में भी जानते थे कि ब्रह्मांड एक दो नहीं है इस असीम ब्रह्म समुद्र के गर्भ में शत शत सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मांड अवस्थित हैं केवल भगवान वशिष्ठ के कथन से यह बात पता चलती है ऐसी बात नहीं है विष्णु पुराण और भागवत आदि ग्रंथों में ऐसी अनेक उक्तियां पाई जाती हैं यथा हेतुभूतम अशेष्य प्रकृति परमा मुनि अंडा नाम तो सहसा सहसाण युता तथा तत्र कोटि कोटि त्र विष्णु पुराण हे मुनि प्रकृति अर्थात ब्रह्म की सृष्टि शक्ति ही सब कुछ की कारण स्वरूपा है वह हजारों हजारों अंडों की कारण है ऐसे अंड अर्थात ब्रह्मांड सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों है भागवत के तृतीय स्कंध के एकादश अध्याय के चालीस एक्तालीस में श्लोक में कहा गया है दसोत्तराधिक प्रविष्ट परमाणुवत लक्षणते तदाहु परमाणुवतलक्षताशय ब्रह्मा सर्वकारण सर्वकार धाम परम साक्षात से महात्म इस प्रकार कोटि कोटि अर्थात असंख्य ब्रह्मांड जिसमें प्रविष्ट हो परमाणु की तरह दिखाई देते हैं उसे दंडित पंडितगण अक्षर ब्रह्म एवं समस्त कारणों का कारण परब्रह्म महात्मा विष्णु पुरुष का साक्षात परम धाम कहते हैं तथा ब्रह्म ब्रह्मसंहिता के पाँचवें अध्याय के छियालीसवें श्लोक में कहा गया है यस्या प्रभा यभुतो जगदंडशेषादिन्नम तद्रहण स्कलमन शेषूत गोविंदमादिपुरुष तमहम भजा जिसकी प्रभा के प्रभाव से जगतरूपी अंडा कोटि कोटि अनेक विशेषताओं युक्त संघात से उत्पन्न होता है उस निष्कल अनंत आदि पुरुष गोविंद को मैं भजता हूँ बहिंतरशमेशावस्तुत तथा भाति सद्रूपो हात्मा साक्षी स्वरूपत आत्मज्ञान निर्णय जिस प्रकार वस्तुतः आकाश चराचर सभी पदार्थों के अंदर और बाहर उनके आधार के रूप में अवस्थित है उसी प्रकार सत्स्वरूप आत्मा स्वरूपतः सब वस्तुओं के साक्षी के रूप में विद्यमान है स्वयं अंतर् बहिव्याप्य भ्रसयनखिल जगत ब्रह्म प्रकाशते तेवि प्रतप्ताय स आत्मबोध जिस प्रकार अग्नि तप्त लोह पिंड के अंदर और बाहर व्याप्त होकर स्वयं को भी प्रकाशित करती है उसी प्रकार ब्रह्म सभी पदार्थों के अंदर और बाहर व्याप्त होकर उसको प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशित होता है यस्त सर्वाणी भूतान आत्मनेवा पश्यति सर्वभूतु चात्मा तजुगुपते ईशोपनिषद जो समस्त वस्तुओं को आत्मा में अवस्थित तथा आत्मा को समस्त वस्तुओं में देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। करतासुचात्म सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यत्म याराज्यम अग्छति मनुस्मृति परमात्मा स्थावर जंगम सभी प्राणियों में है और परमात्मा में सभी प्राणी है ऐसी समदृष्टि द्वारा आत्मयाजी व्यक्ति स्वराज्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है सर्वभूत स्तम आत्मान सर्वभूतान चात्म ई क्षते श्री कृष्ण ने कहा जिसका चित्त जिसका चित्त योगाभ्यास के द्वारा वश में किया गया है तथा जिन्होंने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप समदृष्टि प्राप्त की है वे परमात्मा को ब्रह्म से स्थावर पर्यत सभी प्राणियों में विराजित देवम परमात्मा में उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड को अवस्थित देखते हैं यो मश्यम च मई पश्य तस्हम न प्रणश्यामी सच न प्रणश्यति गीता जो व्यक्ति सभी प्राणियों में परमेश्वर रूप मुझे तथा सभी प्राणियों को मुझमें देखता है वह मेरे प्रत्यक्ष नहीं है अप्रत्यक्ष नहीं है और मैं भी उसके अप्रत्यक्ष यादूर नहीं हूँ सर्वभूत स्थित भजते सर्वथा वर्तमानी सयोगी मयि वर्तते जो सभी भूतों में अवस्थित मुझ में सर्वदा एकत्व की दृष्टि रखता है ऐसा वैज्ञानिकी व्यक्ति जिस किसी प्रकार क्यों न रहे वह सदा मुझ में ही वर्तते रख, वर्तन करता है सर्वत्रा सर्वसमस्त व्यत्रेति वै युदेवती विद्य परिपठ्यती परमेश्वर इस जगत में सभी स्थानों में व्याप्त है तथा सारा संसार उसमें अवस्थित है इसी कारण ज्ञानी उसे वासुदेव नाम से पुकारते हैं सर्व ब्रह्मण सर्वत्र ब्रह्म परिपश्यति सत्को जीवन मुक्तों न संशय महानिर्माण तंत्र